लोमड़ी कथा माँ हमेशा हमें गर्म और सुरक्षित रखती थी पिता रात में शिकार करने जाते थे और सुबह होते ही हमारे लिए खाना लेकर आते थे मैं उस समय को कभी न भूलूंगा जब मैंने पहली बार अपनी गुफा से बाहर देखा था बाहर की हवा इतनी निर्मल थी कि मैं दंग रह गया था उदय हो रहे सूर्य के लिए पक्षी गीत गा रहे थे पक्षी गीत गा रहे थे वसंत में निकले नए पत्तों को शीतल पवन खिला रही थी अचानक आंधी तेज हो गई और चीखती चिल्लाती मेरी ओर आने लगी मैं लुढ़क कर धरती के अंदर अपनी गुफा में वापस आ गया और अपनी माँ और भाई बहनों के साथ चिपक कर बैठ गया मैंने पहले भी तेज आंधी को चीखते चिल्लाते सुना था पर घर के अंदर अपने को मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करता था बाद में दिन में माँ हम सबको घर से बाहर लेकर गई और हम सब झाड़ियों की ओट में एक साथ बैठ गया और चमकीली आंधी को तेजी से जाते हुए देखते रहे जब वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आई माँ रात के समय हमें घर से बाहर ले गई आंधिया शांति और चांद के प्रकाश में मिला था संसार खामोश था मां ने हमें बताया कि खाने की अच्छी चीजें कहाँ खोजी जा सकती थी कुछ चीजें हम उठा सकते थे और कुछ चीज़ों के लिए हमें चढ़ना पड़ता था और कुछ हमें लपककर पकड़नी पड़ती थी लेकिन उसने हमें सावधान किया कि कभी भी आंधियों के रास्ते पर नहीं जाना फिर एक शाम जब पत्ते गिर रहे थे और धुंध छाई हुई थी हम सब पिता के साथ बाहर गए धिया तब भी धड़धड़ाती हुई चल रही थी और हमें डर लग रहा था क्योंकि पिता हमारे साथ थे हमें डर ना लग रहा था क्योंकि पिता हमारे साथ थे हम उस जगह आ गए जहां आंधिया रुकती है वह जगह बहुत ही व्यस्त थी हम सब प्रतीक्षा करते रहे और देखते रहे तभी पिता के कान खड़े हो गए एक आदमी हमारी ओर आ रहा था उसे कैसे पता चला कि हम वहां थे मैं सोचने लगा जब उसने पिता को देखा तो वह मुस्कुराया और जब उसने हमें देखा तो उसकी मुस्कान बड़ी हो गई उसने अपने थैले से खाना निकाला हमारी कुछ मनपसंद चीजें वह यह वह खाना था जो पिता कई बार हमारे लिए घर लाए थे अब मुझे समझ आया कि वह खाना कहाँ से आता था उस दिन के बाद पिता हर शाम हमें उस आदमी के पास ले जाते हर शाम वह कोई स्वादिष्ट चीज हमें खाने के लिए देता एक शाम जब वो आदमी आंधी से उतर नीचे आया सारा संसार सफेद हो गया था हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन मनुष्य सावकों ने सफेद चीज हम पर फेंकनी शुरू कर दी उन्हें रोकने के लिए वो आदमी दौड़ा लेकिन वह फिसल कर फेंक दिया, दिया। तेजी से आगे दौड़े और हम उनके पीछे भागे मुझे लगा पिताजी खाने की ओर जा रहे थे लेकिन उन्होंने अपने दाँत दिखाए और वह घुरे हमने भी वैसे ही किया और मनुष्य सावकों को दौड़ा भगा दिया वो आदमी अभी भी बर्फ से ढकी जमीन पर लेटा हुआ था मैंने उसका हाथ अब उसके हाथ पर अपनी जीप फेरी पिता ने जीप से उसका चेहरा चाटा फिर एक और आंधी आई और लोग उसमें से बाहर आए हमने अंधेरे में छिपकर देखा उस आदमी को उठाकर कुछ लोग चमकती रोशनियों की ओर ले गए अगले शाम हम उस आदमी को की प्रतीक्षा करते रहे वह नहीं आया लेकिन मैंने एक मनुष्य शावक को अंधेरे में खड़े देखा उसने उसके अगली शाम भी वो आदमी दिखाई नहीं दिया लेकिन मनुष्य शावक अंधेरे से निकल हमारी ओर आया हमने गुर्राते हुए अपने दांत निकालकर उसे डराया वह रूक गया फिर उसने एक थैला जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया पिता ने झटपट कर वह थैला उठा लिया और हमारे पास ले आए वह खाने से भरा हुआ था उसके बाद वह मनुष्य शावक हर शाम आकर एक थैला हमारे लिए छोड़ जाता हम कभी भी उसके निकट नहीं गए क्योंकि हमने देखा न था कि वह जंगली था फिर एक शाम वह आदमी लौट आया उसने अपना हाथ हिलाया और हम दौड़कर उस... उससे मिलने आए वो हमारी मनपसंद चीजें लाया था मैंने अंधेरे में मनुष्य शावक को देखा और धीरे धीरे उसके पास आया उसने एक थैला जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं अकेले ही शिकार करता हूँ वह आदमी अभी भी पिता से मिलता है और मैं उस मनुष्य शावक से मिलता हूँ वह अब जंगली लड़कों के साथ शिकार नहीं करता वह मेरा मित्र बन गया है हम तारों के प्रकाश में इकट्ठे खाते हैं और चमकीली आंधियों को समीप से जाते हुए देखते हैं